देवी भागवत नवम से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना तथा तो राधा की स्तुति मुनियों मनुष्यों और ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए दिव्य दर्शन सबके मन में अपार हर्ष हुआ साथ ही आश्चर्य की सीमा भी न रही सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे तत्पश्चात तो उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट अभिप्राय जगत प्रभु ब्रह्मा से निवेदित किया ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपणी श्री राधा साथ विराजमान थी उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को लेकर श्री कृष्ण में देखा सबकी वेशभूषा एक समान थी सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे द्विभु श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी सबके मुकुट में मोर के पंख थे कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे गुण भूषण रूप तेज अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कमणीय विग्रह परम शांत था सभी पर थे और सब में सभी शक्तियाँ सन्निहित थीं उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन से इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके क्षण स्वरूप हो जाते और पर बैठे हुए क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले है इसके बाद तुरंत ही छठ उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आथन पर बैठे दिख पड़े फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में विधाता इस रहस्य को समझ न सके तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनके स्तुति की तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्हें अपनी आंखें मूंद ली फिर देखा तो श्री राधा को वक्षस्थल पर बैठाए हुए भगवान से कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है झुंड के झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की तब जो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल सबके शासक तथा सर्वभावन है उन लक्ष्मीपति परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा भगवान श्री कृष्ण बोले ब्रह्मण आपकी कुशल हो यहाँ आइए मैं समझ गया आप सभी महान भाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है कारण वह मेरे पास बैठी थी राजा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई तब वह चरणों में आकर ठहर गई मैं आप लोगों को उसे सहस दे दूंगा परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया फिर तो वह सम्पूर्ण देवता जो सबके आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता हैं उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए भक्त के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा की स्तुति की चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तमन किया